पहला प्रश्न भगवान वर्षों की अभिलाषा लेकर दर्शन हेतु गत वर्ष में आश्रम आया था प्रातः समय प्रवचन में दर्शन के बाद मेरे अंदर नजदीक से दर्शन करने की प्रबल आकांक्षा जागृत हुई इसके लिए बस एक ही उपाय था कि मैं झूठ बोलूं कि मुझे सन्यास लेना है तभी निकटता प्राप्त हो सकती थी और वही मैंने किया यहाँ तक कि आपने भी पूछा कि ध्यान करते हो तो मैं झूठ ही बोला था कि हाँ सक्रिय ध्यान करता हूँ मैं निकट से दर्शन कर वापस चला गया कुछ दिनों के बाद अचानक मुझ में परिवर्तन आ गया अब मैं तीन महीने से गैर वस्त्र माला पहनता हूँ और नियमित ध्यान भी रम गया है यह सब कैसे परिवर्तन हो गया मुझे पता नहीं लेकिन एक बात मुझे सदैव कचोटती थी कि मैंने भगवान से झूठ बोला है इसके लिए मैं माफी मांगू आज मैं पुनः आश्रम में हूँ मुझे माफ करें और जिस अजूबे ढंग से प्रभु मुझे आपने रंग डाला है इसलिए मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हू आरसी के एक पंथ याद आती है प्रेम प्रेम भुवन विमोहन के सागर यद्यपि तुम में है बस केवल ढाई आखर पर त्रिलोक को तूने बांधा दृढ़ बंधन में वह बंधन जो है असूत्र अद्भुत जीवन में पुनः मेरी गलतियों को क्षमा करें गौरीशंकर भारती प्रभु के रास्ते सूक्ष्म हैं अगोचर अदृश्य कब कैसे तुम पर जाल फेंकेगा कब कैसे तुम उसके जाल में फंस जाओगे शायद तुम्हें खबर भी ना हो पाए तुम्हें पता भी ना चले प्रभु के मार्ग स्थूल नहीं है आंखों से दिखाई पड़े र्क से समझ में आए ऐसे नहीं कब किस अनजान रास्ते से बुलावा आएगा कब किस बहाने तुम उसके निकट आने लगोगे कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती ऐसा तुम्हें ही हुआ हो ऐसा नहीं सदियों सदियों में बहुतों को हुआ है सोचा भी ना था और परम घटना घटी सोचने से तो कभी घटती नहीं अनसोचे आसानी से घट जाती अंगुली माल हत्यारा था बड़ा हत्यारा बड़े से बड़ा हत्यारा उसने कसम खा रखी थी कि एक हजार लोगों की गर्दनें काटकर उनकी अंगुलियों की माला बनाकर पहनूंगा इसलिए अंगुलीमाल उसका नाम पड़ गया है उसने ना मालूम कितने लोग मारे कहते हैं नौ निन्यानवे लोग मारे एक की कमी थी उसकी मां भी उसके पास जाने से डरने लगी थी क्योंकि वो ऐसा हत्यारा आदमी और एक की ही कमी बची मां से भी पूरी कर सकता था जिस जंगल में वो रहता था वहां से रास्ते बंद हो गए लोगों ने गुजरना बंद कर दिया सम्राट भी उसे देख उसकी कल्पना मात्र से उसकी मौजूदगी की खबर पाकर थरथर कांपता था अकेला पूरे राज्य को हिला रहा था बुद्ध उस रास्ते से गुजरे गांव के लोगों ने कहा आप मत जाएं उस रास्ते से उस दुष्ट का कुछ भरोसा नहीं दूसरा रास्ता है जरा लंबा है लेकिन चुनने योग्य है नाहक जीवन को खतरे में क्यों डालना बुद्ध के भिक्षुओं ने भी उनको प्रार्थना की कि भगवान वहां जाने की क्या जरूरत है बुद्ध ने कहा मुझे अगर पता ना होता तो शायद मैं दूसरे रास्ते से भी जा सकता था अब तो पता है कोई वहां ना जाएगा मुझे तो जाना ही चाहिए शरीर तो ऐसे ही गिरेगा चलो इस आदमी की आकांक्षा ही पूरी हो जाएगी उसे एक की जरूरत है एक शरीर मेरे पास है और यह शरीर तो जाने वाला है किसी के काम आ जाए इससे और शुभ क्या होगा थोड़ी सेवा हो जाएगी जो भिक्षु सदा बुद्ध के सांस सांस चलते थे गौरव अनुभूत करते थे सांस चलने में दिखलाते थे लोगों को कि हम बुद्ध के इतने निकट हैं, वो भी पीछे रह गए बुद्ध जब अंगुली के माल के पास पहुंचे तो अकेले थे मीलों पीछे छूट गए थे उनके शिष्य अंगुली माल दूर से ही चिल्लाया कि ए भिक्षु रुक जा शायद तुझे पता नहीं कि मैं कौन बुद्ध हसे और उन्होंने कहा कि शायद तुझे भी पता नहीं है कि मैं कौन और मैं तुझसे कहता हूं कि मुझे पता है कि मैं कौन हूं तुझे यह भी पता नहीं है कि तू कौन है अंगुलीमाल माल झिझका एक क्षण ठिठका ऐसा आदमी तो उसने नहीं देखा था जो इस बल से बोले फिर भी उसने कहा कि अच्छा हो लौट जाओ जहां हो वहीं ठहर जाओ एक कदम और आगे बढ़े कि खतरा है बुद्ध ने कहा अंगुली मुझे तो वर्षों हो गए तब मैं रुक गया तू रुक। अंगुली ने कहा कि तुम विक्षिप्त मालूम होते हो तुम्हारी पहली बात से ही मुझे पता चल गया कि तुम विक्षिप्त हो अब दूसरी से तो बिल्कुल प्रमाण मिल गया खुद तो चले आ रहे मेरी तरफ और कहते हो तुम रुक गए हो और मुझ रुके हुए को कहते हो कि मैं चल रहा हूं बुद्ध ने कहा कि हां क्योंकि जिस दिन मेरा मन रुका उस दिन मैं रुक गया तेरा मन अभी चल रहा है देह ठहरी और मन चल रहा है तो सारा संसार चल रहा है इसलिए कहता हूं कि तू चल रहा है और मैं ठहरा हुआ अंगुलीमाल को सोचना पड़ा बात पते की थी बुद्ध बिल्कुल सामने आके खड़े हो गए उसके हाथ उठाना चाहते थे फरसे को उठा नहीं पा रहे थे यह आदमी मारने जैसा तो नहीं इस आदमी के चरणों में मर जाना मिल जाए तो सौभाग्य लेकिन फिर भी पुरानी आदत पुराने संस्कार बल मारे उठा उठाया फरसा बुद्ध ने कहा कि देख कुछ जल्दी नहीं मुझे तो तू जब चाहे तब मार लेना ये गर्दन तो कटी ही हुई है मैं कुछ भागने वालों में से नहीं हूं अन्यथा आता ही नहीं मगर इसके पहले कि तू मुझे मारे एक छोटी सी मेरी जिज्ञासा वो पूरी कर दे उसने पूछा क्या बुद्ध ने कहा इस वृक्ष के जिसके नीचे हम खड़े कुछ पत्ते तोड़ दे उसने कहा पत्ते क्यों उसने उठाया अपना फरसा और एक पूरी शाखा काट दी बुद्ध ने कहा बस आधी आकांक्षा पूरी हो गई आधी और पूरी कर दे अब इसे वापस जोड़ दे माल बोला तुम निश्चित पागल हो टूटी शाखा अब कैसे जोड़ी जा सकती है बुधने का अगर जोड़ नहीं सकता तो तोड़ने की जरूरत भी नहीं करनी चाहिए तोड़ना तो कोई बच्चा भी कर सकता था जोड़ने की कला ही कला है तूने इतने लोग मारे एक चींटी को भी जिला सकता है और जिसे हम जीवन न दे सकते हो उसे मारने का हमें हक क्या है जैसे अंगुलीमाल सदियों सदियों की निद्रा से जागा फरसा हाथ से गिर गया बुद्ध के चरणों में झुक गया बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा भिक्षु अंगुलीमाल उठो उसने कहा भिक्षु मुझे क्यों कहते बुद्ध ने कहा मैंने दीक्षा दे दी मैं ऐसे ही हिम्मतवर लोगों की तलाश में हूं अंगुलीमाल ने दीक्षा मांगी ना थी झुका था तब हत्यारा अंगुलीमाल था उठा तब भिक्षु अंगुलीमाल था। था ने कहा, मैंने तो दीक्षा दे दी तू मेरा सन्यासी हो गया चल मेरे पीछे अंगुलीमाल, तू प्यारा व्यक्ति है इतनी जल्दी बहुत कम लोगों की समझ में आता है अंगुलीमाल ने कहा मैं हत्यारा हूं मुझसे ज्यादा पापी नहीं कोई और यह क्या ढंग है मुझे दीक्षा देने का मैंने मांगी नहीं बुद्ध ने कहा तू मांगे या ना मांगे तू पात्र है और मैं देता ऐसे अंगुलीमाल दीक्षित हुआ और दूसरे दिन ही अद्भुत घटना घटी जब शहर में आया बुद्ध के साथ तो ऐसा भय व्याप्त हो गया कि लोगों ने द्वार दरवाजे बंद कर लिए जान के भी कि वो भिक्षु हो गया लेकिन पुरानी आते झपट पड़े किसी पर किसी की गर्दन काटते ऐसे आदमी का कोई भरोसा करता है? लोगों ने पत्थर मारे है अपने मकानों पर चढ़ के ये बहादुर लोग जो रास्ते पर जाने से डरते थे ये उस निहत्ते आदमी पर पत्थर फेंकने लगे अंगुली पत्थरों की चोटने खा के गिर पड़ा लहू लुहान हो गया बुद्ध उसके पास झुके और अंगुलीमाल से पूछा उंगुली इन लोगों के प्रति तेरे मन में क्या होता है उसने कहा कुछ भी नहीं करुणा उठती कि बेचारों को कुछ भी पता नहीं क्या कर रहे हैं अरे उसे तोड़ रहे हैं जिसे जोड़ नहीं सकते उसे मार रहे है जिसे जिला नहीं सकते और फिर अब आपके चरणों में झुककर मैंने अपने भीतर जो देखा है उसकी कोई मृत्यु नहीं बुद्ध ने का अंगुलीमाल, अब तू न केवल भिक्षु है ब्राह्मण भी हो गया हे भिक्षु हे ब्राह्मण उठ मेरे साथ तूने ब्रह्म को जान लिया। सांझ सम्राट बिंबिसार को खबर मिली तो वह बुद्ध के दर्शन को आए देखने तो आए अंगुलीमाल को जीवन भर का दुश्मन था लेकिन बहाना तो बुद्ध के दर्शन का था बुद्ध के चरणों में झुके और कहा मैंने सुना है अंगुलीमाल दीक्षित हुआ बुद्ध ने कहा दीक्षित हुआ नहीं दीक्षा दी गई प्रसाद रूप पात्र था बिंबिसारने ने कहा माल और पात्र तो फिर अपात्र कौन है बुद्ध ने का अपात्र कोई भी नहीं जो अपात्र माने हैं अपने को अपात्र है मान्यता की अपात्रता है अन्यथा प्रत्येक व्यक्ति के भीतर बुद्धत्व विराजमान है जरा उकसाओ जरा राख झाड़ो और अंगारा निकल आएगा धमकता अंगारा शाश्वत ज्योति प्रकट हो जाएगी का जैसे लेकिन अभी समय नहीं आया था उसे इन बातों में उत्सुकता न थी उसने कहा मैं जानना चाहता हूं वो अंगली माल है मैं उसे देखना चाहता हूं जीवन भर की इच्छा है उसे देखने की। वो आज पूरी हो जाए बुद्ध ने कहा ये जो मेरे बगल में बैठा हुआ भिक्षु, ये अंगुली सम्राट तो इतना घबड़ा गया उसने जल्दी से अपनी तलवार बाहर निकाल ली बुद्ध ने कहा म्यान में रखो तलवार को अब इससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं तुम इसे टुकड़े टुकड़े भी काट डालो तो भी इसके मन से इसके प्राणों से कोई दुर्भावना नहीं उठेगी आशीष ही बरसेंगे ये न केवल भिक्षु है ये ब्राह्मण भी हो गया इसने ब्रह्म को भी जान लिया है लेकिन बिंबसार को पसीना छूट गया ऐसे अंगुलीमाल बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ कुछ सोचा भी ना होगा कभी कल्पना भी ना की होगी कभी सपना भी ना देखा होगा बाल्मीकि ने सोचा था नहीं सोचा था अचानक मिलना हो गया था नारद से नारद को लूटना चाहता था बाल्मीकि लेकिन नारद ने कहा मुझे लूटे इसके पहले घर जाके एक बात पूछा कि लूटने से जो पाप लगता है घर के लोग जिनके लिए तू लूट रहा है पत्नी तेरे पिता तेरे बेटे वे भागीदार होंगे पाप में साझीदार होंगे पाप में बाल्मीकि हंसा तब उसका नाम था बाल्या भील वो हंसा उसने कब मुझे धोखा देते हो इधर मैं पूछने जाऊं तुम उधर भाग जाओ नारद ने कहा मुझे बांध दो एक वृक्ष बांध कर गया बाल्या नारद को पूछने घर पिता से पूछा पिता ने कहा कि मुझे क्या मतलब कि तू कैसे पैसा लाता है बूढ़े बाप की सेवा करना तेरा कर्तव्य पाप तू जान इसमें कैसी साझीदारी मैंने कभी तो उससे पूछा भी नहीं ना कभी पूछूंगा तू तो कैसे कमाता है ये तू सोच पत्नी ने कहा मुझे क्या पता मुझे विवाह कर लाए थे तब से तुम्हारा कर्तव्य है कि मेरी चिंता करो मेरी देखभाल करो मैं तुम्हारा घर संभालती तुम्हारा भोजन बनाती तुम्हारे बच्चे पालती तुम्हारे पिता की सेवा करती और क्या चाहती हो इतना बहुत है पापुण्य का हिसाब तुम समझो बेटों ना का हमें क्या पता तुमने जन्म दिया हम तो अभी बड़े भी नहीं हुए हमें कुछ पता भी नहीं किसको पुण्य कहें किसको पाप आप समझे बाल्या चौंका और जागा लौटा तो नारस का मुझे क्षमा कर दी मैं भूल में था वे कोई भी मेरे पाप में भागीदार नहीं तो अब और पाप नहीं हो सकेगा मुझे कुछ मंत्र दे मुझे कुछ विधि दे मुझे कुछ जीवन रूपांतरण की प्रक्रिया दे बे पढ़ा लिखा हूं शास्त्र पढ़ नहीं सकता है मुझ सरल सीधे साधे आदमी को ग्रामीण आदमी को भी कुछ उपाय हो तो बता दे नारद ने कहा तो तू फिर राम राम जब लौटे जब नारद तो बाल्या ज्ञान को उपलब्ध हो गया था बाल्या नहीं था बाल्मीक हो गया था ज्योति बिखर रही थी उससे आभा मंडल उसे घेरे हुए था सैकड़ों गजों की दूर से उसकी सुगंध उसका संगीत नारद को अनुभव होने लगा पास आए तो बहुत चौंके। वो राम राम तो भूल गया था मरा मरा जप रहा था लेकिन मरा मरा जपते भी राम राम जोर से जपो बार बार जपो तेजी से जपो राम राम राम राम बेपढ़ा लिखा आदमी था भूल चूक हो गई रा पीछे हो गया मां आगे हो गया तो मरा मरा जपता रहा लेकिन मरा मरा जप कर भी राम को उपलब्ध हो गया जाप में एक भाव था एक श्रद्धा थी एक सरलता थी एक हार्दिकता थी एक प्रेम था सोचा होगा बाल्याने कभी कि ऐसे जीवन में क्रांति हो जाएगी नहीं तुम जानते परमात्मा कब किस द्वार से तुम में प्रवेश करेगा तुम ठीक कहते हो गौरी शंकर कि मैं वर्षों की अभिलाषा लेकर दर्शन के हेतु आया था वह अभिलाषा भी तो बीज अभिलाषा प्रगाढ़ हो तो बीज टूटेगा अंकुरित होगा तुम कहते हो कि प्राता प्रवचन में दर्शन के बाद मेरे अंदर नजदीक से दर्शन करने की प्रबल आकांक्षा जागृत हुई दरस परस की आकांक्षा पास आने की अभीपा अनजानी है तुम पहचान न सके उस समय जब बीज को कोई बोता है तो पता भी तो नहीं होता कि कैसे पत्ते निकलेंगे कैसे फूल लगेंगे वृक्ष कितना ऊंचा उठेगा बादलों को छुएगा कि चांतारों से बातें करेगा कौन कह सकता है बीज में तो सब छिपा होता है बीज की तरह तुम आए थे बीज की तरह ही तुम सर के पास तुम कहते हो पास आने का और कोई उपाय नहीं था सिवाय इसके की संन्यास लू इसलिए तो औरों को पास आना रोक दिया है पास आना सस्ता ना रह जाए नहीं तो तुम बीज के बीज लौट जाओगे पास आना महंगा होना चाहिए पास आने के लिए तुम्हें कुछ झुकना चाहिए कुछ मिटना चाहिए इसलिए जैसे जैसे मेरे पास सन्यासियों की उपस्थिति बढ़ेगी वैसे वैसे मेरे पास आने के लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी तो मैंने सोचा कि चलो धोखा ही दे देंगे झूठा ही संन्यास ले लेंगे लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि धोखा देने आदमी जाता और धोखा खा जाता इस तरह के धोखे खतरनाक हैं मैंने सुना है एक आदमी ने चोरी की घर के लोग जाग गए शोरगुल मच गया आदमी भागा उसके पीछे घर के लोग भागे रास्ते से पुलिस वाला भी पीछे हो लिया वह आदमी तो बड़ी घबराहट में पड़ गया वर्षा के दिन नदी के किनारे आया तो बाढ़ हिम्मत न पड़ी कूदने की कुछ और नहीं सूझा कपड़े तो फेंक दिए नदी में नंगा होकर किनारे पर बैठ गए। जब तक लोग पहुंचे उन सबने उसे झुक के नमस्कार किया और कहा कि साधु महाराज एक चोर अभी अभी यहां आया है आपने जरूर देखा होगा उस चोर के भीतर एक क्रांति हो गई उनका कहना साधु महाराज और उसने सोचा कि मैं तो सिर्फ धोखे का साधु हूं मेरे चरणों में झुक रहे हैं काश में सच्चा साधु होता एक आकांक्षा जगी न मालूम किन जन्मों की सोई हुई आकांक्षा रही होगी फिर उसने चोरी का रास्ता ही नहीं छोड़ा साधारण संसार का रास्ता ही छोड़ दिया फिर तो वही रम गए। सम्राट भी एक दिन उसके चरण छूने आए सम्राट ने पूछा आप कहा से आए कौन है आपकी प्रतिभा की बड़ी ख्याति सुनी आपके आपके सौमनुष्य आपकी शांति आपकी कीर्ति दूर दूर तक फैल रही वह हंसने लगा उसने का मत पूछ धोखा देने चला था धोखा खा गया उसने अपनी कहानी कही कि हूं मैं वही चोर, अब छुपाऊंगा नहीं अब साधुता उस जगह आ गई जहां छुपाना मुश्किल हो जाता है साधुता उस जगह आ गई जहां सत्य ही प्रकट करना होता है। था तो चोर कपड़े ही फेंके थे कभी सोचा भी ना था कपड़े फेंकते वक्त कि साधु हो जाऊंगा कोई और उपाय ना देखकर साधु का वेश बना के बैठ गया था नंग धड़ंग राख पड़ी थी घाट पर उसी को लपेट लिया था लेकिन जो लोग पीछे आए थे पैर छुए उन्होंने मुझे दीक्षा दे दी उन्होंने पैर छुए और मेरी दीक्षा हो गई वस्त्र ही नहीं गए नदी में चोर भी बह गया और जब मुझे दिखाई पड़ा कि झूठे साधु को भी इतना सम्मान है तो सच्चे साधु को कितना सम्मान न होगा बस मेरे भीतर कुछ मिट गया और कुछ नया उमंग आया तुमने सन्यास झूठा ही लिया था इसलिए तो मैं फिक्र ही नहीं करता कि कौन संन्यास झूठा ले रहा है कौन सा अच्छा ले रहा है मैं कहता हूं लेने भी तो फिर निपट सूरज लेंगे चलो झूठा ही सही चलो अभी इतना ही बहुत उंगली पकड़ में आ गई तो पहुंचा बहुत दूर नहीं बहुतों को मैं जानता हूं तुम अकेले नहीं हो जिनको सन्यास देते वक्त मुझे स्पष्ट साफ होता है कि वे झूठा ले रहे हैं लेकिन फिर भी मेरी आस्था मनुष्य में मेरे मन में परम सम्मान है मनुष्य का मैं जानता हूं कि जो आज झूठा ले रहा है वो भी क्या करे जिंदगी भर उसकी झूठ से भरी है जन्म जन्म झूठ से भरे आज अचानक सत्य का उसमें आगमन हो भी कैसे जाए इस सारी झूठ की लंबी प्रक्रिया का परिणाम यह है कि वो संन्यास भी ले रहा है तो भी झूठ ले रहा है इस सारी प्रक्रिया की निष्पत्ति यह कि बुरा तो वो करता ही रहा है आज भला भी करने चला है तो भी तन प्राण से एकाग्र होकर पूरा पूरा नहीं कर पा रहा है लेकिन एक बार संन्यास ले जाने के बाद तुम्हारी जिंदगी में कुछ ना कुछ होना सुनिश्चित है क्योंकि मुझसे जुड़े एक किरण भी उतराई तुम्हारे अंधेरी रात में तो भी काफी उसी किरण का सहारा लेकर फिर तुम सूरज तक पहुंच जाओगे ऐसे ही तुम्हारे जीवन में घटा तुमने मुझसे झूठ बोल दिया था कि ध्यान करता हूं लेकिन अच्छे रास्ते पर झूठ भी सच हो जाते गलत रास्ते पर सच भी झूठ हो जाते ठीक संदर्भ में झूठ भी सीढ़ी बन जाता है गलत संदर्भ में सत्य भी गड्ढा हो जाता है सारी बात संदर्भ की है आए थे झूठ संन्यास लेने बोल गए थे झूठ फिर वही कचोटने लगा होगा फिर वही काटने लगा होगा फिर बार बार रह के लगने लगा होगा ये मैंने क्या किया सन्यास भी झूठा लिया कम से कम सन्यास को तो छोड़ देता सन्यास को तो झूठ में ना डूबा था झूठ बोला कि ध्यान करता हूं तुमने अगर मुझसे कहा होता कि नहीं करता हूं तो भी कोई अड़चन नहीं थी तो भी कुछ हर्ज न था लेकिन अहंकार यहां भी झूठ बुलवा गया मैंने सुना है एक शराब घर में एक पहलवान आया डट के उसने शराब पी टेबल पर रखा हुआ आधा नींबू उठाया पहलवान था उसको निचोड़ दिया एक एक बूंद उस नींबू से निचुड़ गई फिर उसने आवाज दी कि है कोई शराब खाने में जवान मर्द अगर एक बूंद और इसमें से रस निकाल दे तो ये हजार रुपए, खीसे से निकाल के हजार रुपए टेबल पर पटक दी एक दुबला पतला सा आदमी उठा और लोगों ने तो देख के हिम्मत नहीं की क्योंकि उसकी बुझाएं उसका ढंग और उसने इस जोर से निचोड़ा था नीबू तो उसमें से एक बूंद निकलनी मुश्किल थी एक दुबला पतला आदमी उठा और उसने उठ के उस नींबू में से तीन बूंदें निचोड़ दी एक नहीं पहलवान भी चौंक गया शराब भी पी थी वो भी उतर गई हजारों रुपए उस आदमी ने खीसे में रख ली पहलवान ने कहा मेरे भाई इतना तो बता दे कि किस अखाड़े में रियाज करता है उसने कहा अखाड़े मखाड़े से मुझे क्या मतलब मैं इनकम टैक्स ऑफिसर अरे मारवाड़ियों से निच, निको निचोड़ लेता हूं तो ये तो नीबू है इसमें क्या रखा मैं कोई इनकम टैक्स ऑफिसर तो नहीं हूं तुम तो अगर कह भी देते कि ध्यान नहीं करता हूं तो तुमसे कुछ निचोड़ता नहीं मारवाड़ी भी होते तो भी क्या कर सकता था लेकिन अहंकार हर तरफ अपनी सुरक्षा करता है झूठ बुलवा देता है लेकिन पीछे पछताए हो गए क्योंकि मुझ जैसे आदमी से जिसके साथ झूठ बोलने का कोई कारण नहीं कुछ लेना देना नहीं उससे झूठ बोल गए और मैंने तुम्हारे झूठ पर भरोसा किया मैंने तुम्हारा झूठा संन्यास भी अंगीकार किया तुम्हारा झूठा उत्तर भी स्वीकार किया इससे तुम्हारे भीतर एक पीड़ा उठी होगी उसी पीड़ा ने घना होता होकर घनीभूत होकर धीरे धीरे तुम्हें गैरिक वस्त्रों में रंग डाला यह होने वाला था उसी ने तुम्हें माला पहना दी उसी ने तुम्हें नियमित ध्यान में भी डुबा दिया क्योंकि झूठा सन्यास लेकर भी तुम्हें शांति की एक झलक मिली होगी ख्याल आया होगा कि सच्चा सन्यास यहां तुमने सन्यासी देखे होंगे नाचते गाते आनंदित होते मस्त उन सब की याद तुम्हारे मन में धीमे धीमे भीगी भीगी सुगंध की तरह तैरती रही होगी यहां तुमने सन्यासियों को ध्यान करते देखा होगा ध्यान के बाद उनकी आंखों में झांका होगा वह सब तुम्हारे भीतर एक परिस्थिति को निर्माण करता रहा हुआ तो आकस्मिक तुम्हारे ऊपर से लेकिन शायद जन्मों जन्मों की साधना पीछे हो शायद पहले और भी कभी सन्यासी हुए हो बीच से छोड़ दिया हो शायद जन्मों जन्मों में कभी और भी ध्यान किया हो जिंदगी का एक नियम है कि यहां हम जो भी करते वो कभी खोता नहीं वो हमारे भीतर संग्रहित होता चला जाता है फिर कभी तार मिल जाते हैं फिर कभी साज बैठ जाता है फिर कभी संगीत उठाता है फूल चमन में खिल खिल जाए याद तुम्हारी जब जब आए सन्यास है क्या उसकी याद मेरी उपस्थिति का और कोई अर्थ नहीं यही कि उसकी याद तुम्हें दिला दूं और तुम्हारे और उसके बीच से हट जाऊं कि तुम्हारा हाथ उसके हाथ में पकड़ा दूं और तुम्हारे उसके बीच से हट जाऊं फूल चमन में खिल खिल जाए या तुम्हारी जब जब आए या तुम्हारी आए ऐसे ज्यो सामन में चप, चमके बिजली प्यू प्यू बोले प्राण पपीहा और जगाए सुधिया उजली गगन घटाएं घिर घिर आए या तुम्हारी जब जब आए ओ मेरे वासंतिक वैभव कुक तुम्हारी अमृत घोले महक तुम्हारी जादूगरनी इस मस्ती में तनमन डोले सागर लहर लहर लहराए याद तुम्हारी जब जब आए तुम मेरे प्राणों के मधुबन मन भाया गुंजार तुम्हारा मन चीता सौंदर्य तुम्हारा मधिराया संसार तुम्हारा मेरे मन में प्यार जगाए याद तुम्हारी जब जब आए याद तुम्हारी बड़ी रस्सी बड़ी रुपली बड़ी रंगी तन लहकाए मन बहकाए याद तुम्हारी बड़ी नसीली आगन में सदीप जलाए याद तुम्हारी जब धीरे दीर धीरे याद आने लगी धीरे धीरे एक एक कदम परमात्मा तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है अब डरना मत अब बढ़े जाना अभी और भी मंजिलें आसमा के आगे भी और मंजिलें हैं पहुंचना है परम पथ तक संन्यास तो पहला कदम है ध्यान तो सेतु है पहुंचना है उस पार पहुंचना है ऐसी जगह जहां ध्यान स्वाभाविक हो जाए आ जाती है वह घड़ी भी एक दिन और ऐसी ही आकस्मिक आती है। जैसे संन्यास आया जैसे ध्यान आया इससे भरोसा लो इससे आस्था लो इससे श्रद्धा को संभालो तुम ही परमात्मा को नहीं खोज रहे हो इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा भी तुम्हें खोज रहा है तुम अकेले ही नहीं चल पड़े हो उसकी यात्रा पर वह भी तुम्हारी तरफ निकला है सूफी फकीर कहते हैं तुम एक कदम उसकी तरफ उठाओ वह हजार कदम तुम्हारी तरफ उठाता और मैं तो तुमसे कहता हूं तुम एक कदम भी ना उठाओ सिर्फ पुकार ही उठाओ और वो भागा चला आता है ध्यान पुकार सन्यास पुकार को ठोस रूप देना है गौरीशंकर शुभ हुआ माफी मत मांगो अगर तुमने झूठा सन्यास न लिया होता तो माफी मांगने की बात थी फिर ये सच्चा कैसे घटता तुमने अगर मुझसे झूठा न कहा होता कि मैं ध्यान करता हूं तो फिर तुम सच्चा ध्यान कैसे करते माफी क्या मांगनी तुम धनभागी हो कि झूठ तुम्हें सच तक ले आए कि मिथ्या ने तुम्हारे लिए सत्य का मंदिर उपलब्ध करा दिया इसलिए तुम्हें पात्र नहीं पूछता अपात्र नहीं पूछता आते मेरे पास पुराने ढपके सन्यासी कभी तो कहते हैं ना आप पात्र देखते ना अपात्र देखते आप ढाले जाते मैं उनसे कहता हूं अगर अमृत पास में हो तो क्या सोने के पात्रों में ही डालोगे तब अमृत होगा मिट्टी के पात्रों में भी डालोगे तो भी अमृत अमृत है अरे पीने के लिए सोने का पात्र हो कि मिट्टी का पात्र हो सब बराबर है और अमृत अमृत तभी है जब उस पात्र में को भी अमृत से भर दे जो जहर से भरा रहा है अमृत जहर से थोड़ी हारता है जहर अमृत से हारता है इसलिए अपात्र से अपात्र को भी मैं सन्यास देने को तत्पर हूं क्योंकि मैं जानता हूं जो मैं दे रहा हूं उसे वो अमृत है जो मैं दे रहा हूं वो परमात्मा है और परमात्मा के लिए क्या सीमा है उसके लिए कौन सी परवस्थता है तुम झूठ भी उसे चुन लो तो भी वह सच तुम्हें चुन लेता है वो तुम्हारे झूठ पर भी भरोसा कर लेता उसका भरोसा तुम पर इतना है और इसी भरोसे में तुम फंसे कि रूपांतरण हुआ क्रांति हुई मत मांगो क्षमा मांगने की कोई भी जरूरत नहीं तुम धन भागी हो कि इस बहाने मेरे पास आने के बहाने संन्यास ले लिया मेरे पास आने के बहाने ध्यान की बात की उसी से तुम्हारे जीवन में क्रांति का सूत्रपात हुआ है मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ है क्षमा मैं ना करूंगा क्षमा की कोई बात ही नहीं तुम आए कैसे आए बैलगाड़ी से आए कि हवाई जहाज से आए क्या फर्क पड़ता है तुम आए झूठ पर सवार होकर आए कि सच पर सवार होकर आए इससे क्या फर्क पड़ता है तुम आए एक बार तुम मेरे पास आओ फिर काम मेरा है विवेकानंद अमेरिका जा रहे थे तो राजस्थान में एक राज परिवार में मेहमान थे राजा ने उनके स्वागत में एक समारोह किया अमेरिका जाता है सन्यासी राजा तो राजा है उसने काशी से एक प्रसिद्ध वेश्या भी बुलवा ली क्योंकि समारोह बिना वेश्या के हो यह तो उसकी समझ के बाहर था नहीं तो समारोह ही क्या वो तो दिवाली हुई बिना दियों के वैसा तो होनी ही चाहिए जब विवेकानंद को पता लगा पता लगा आखिर आखिर में सांझ आ गई उत्सव की और विवेकानंद को जाने के लिए द्वार पर आके गाड़ी खड़ी हो गई तब उनको पता लगा कि एक वैश्या भी आई है समारोह में वो विवेकानंद के सामने नाची की तो विवेकानंद जाने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा मैं सन्यासी हूं वैश्या का नृत्य देखूं पास ही सामियाना था जहां विवेकानंद ठहरे थे जहां उत्सव होने वाला था लेकिन राजा तो राजा राजा ने काम नहीं आते तो ना उत्सव तो चलेगा ही अब भी आ गई मेहमान भी आ गए शराब भी आ गई अब जलसा तो बंद नहीं हो सकता तो उनके बिना चलेगा जलसा शुरू हुआ लेकिन उस व्यस्या ने बड़ा अद्भुत गीत गाया उसने नरसी मेहता का एक भजन गाया पास ही था सामियाना विवेकानंद को सुनाई पड़ने लगा नरसी मेहता का भजन उस व्यास्या के टपकते आंसू और नरसिंह मेहता का भजन नरसी मेहता के भजन में यह कहा गया है कि पारस पत्थर को इस बात की चिंता नहीं होती कि जो लोहा वो छू रहा है वो पूजा ग्रह में रखे जाने वाला लोहा है या कसाई के घर जिस लोहे से जानवरों की हत्या की जाती वह लोहा है पारस पत्थर तो दोनों लोहों को छूकर सोना बना देता है तो वो वैसा अपने गीत में कहने लगी कि तुम कैसे पारस हो तुम्हें अभी वैस्या दिखाई पड़ती मैं तो कितने भाव लेकर आई थी मैं तो कितने भजन संजोकर आई थी वैश्या सच में भजन संजो के आई थी सोचा वैश्या ने कि विवेकानंद सन्यासी के सामने नृत्य करना गीत गाने तो मीरा के भजन लाई थी नरसी मेहता के भजन लाई थी जीवन को धन्य समझा था कि आज मेरा नृत्य भी सार्थक होगा विवेकानंद को बहुत चोट लगी जब उन्होंने सुना नरसिंह मेहता का भजन उठे और पहुंच गए समारोह और वेश्या से क्षमा मांगी और कम उससे भूल हो गई मेरी गलती मैं ही अभी पारस नहीं हूं इसलिए ये विचार किया कि कौन लोहा पात्र कौन लोहा अपात्र विवेकानंद ने कहा है कि उस दिन मेरी आंख खुल गई उस दिन से मैंने भेद करने छोड़ दिए पात्र वह पुरानी आदत वैस्या ने छोड़ा थी वह वैसा मेरी गुरु हो गई जीवन बहुत अनूठा है रहस्यपूर्ण है कहा से द्वार खुलेगा परमात्मा का कहना मुश्किल है दूसरा प्रश्न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 अंधा आदमी पूछता है प्रकाश कहां है बहरा आदमी पूछता है कैसा संगीत बहरा यह नहीं पूछता कि मुझे कान कैसे मिले अंधा यह नहीं पूछता कि मुझे आंख कैसे मिले अंधे को आंख चाहिए बहरे को कान चाहिए लेकिन प्रश्न उनके बड़े अजीब होते हैं बहरा कहता संगीत मैं मानता ही नहीं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 अस्तित्व उसका तो स्पर्श करूं मगर न हमें स्पर्श इस करा सकते न इसे गंध दिला सकते न इसे स्वाद दिला सकते और आंखें इसके पास है नहीं इसलिए देखने का सवाल ही नहीं उठता और प्रकाश तो केवल देखा जा सकता है प्रकाश छुआ नहीं जा सकता चखा नहीं जा सकता प्रकाश तो तुम्हारे भीतर एक ही मार्ग से प्रवेश करता है वह आंख है और चूंकि हम प्रकाश को सिद्ध नहीं कर पाते यह अंधा कहता है कि तुम सब मुझे अंधा सिद्ध करने के लिए प्रकाश की परिकल्पना गढ़ लिए, हो तुम मुझे बुद्धू ना बना सकोगे हम इसे आपके पास लाए हैं उन लोगों ने बुद्ध से कहा आप समझाते बुद्ध ने कहा अंधा ठीक कहता है तुम गलत हो तुम्हारी गलती इसमें है कि तुम ऐसे समझाते हो अंधे को कहीं समझाया जाता अरे इसे किसी वैध के पास ले जाओ मेरा वैध है जीवक बुद्ध कभी जब बीमार हो जाते तो जीवक की चिकित्सा करता था तुम जीवक के पास ले जाओ वो श्रेष्ठतम वैद थे अगर आंख का कुछ भी इलाज हो सकता है तो जरूर हो जाएगा और इलाज हो गया छह महीने में उस आदमी की आंख पर जाली थी वो कट गई जब उसकी आंखे खुल गईं, तब तक बुद्ध दूसरे गांव जा चुके थे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 तीसरा नेत्र खुल जाता है बाहर को देखने के लिए दो आंखें क्योंकि बाहर है, दुई है, है। द्वैत भीतर को देखने के लिए एक आंख काफी क्योंकि भीतर अद्वैत है एक तो एक आंख काफी ये दोनों आंखों से तुमने बहुत देखा पाया क्या अब जरा इन आंखों को बंद करो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 दो बजे रात किसी को जगा के पूछो दूधवाला आया कि नहीं अभी तक अखबार नहीं आया उनसे तो कोई कुछ नहीं कहता कि लोग समझते झक्की मगर सीता की जान खाते लोग अपने पति को रोकती क्यों नहीं मगर वो कोई रुकने वाले है? वो किसी से रुक सकते वो सारे मोहल्ले को हैरान किए रहते बंबई रहते थे तो बंबई के लोग सीता के पीछे पड़े थे सीता यहां रहने लगी कि उनको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 उन्होंने कहा कि मैं कहीं भूल न जाऊं दंड बैठक लगाने मैंने मैंने कहा कहा कहा कि कि कि पहले बैठक पहले बैठक लगाऊं उसके आपको जगा दूं बजे फिर मुझे जगाया। मैंने कि उन्होंने कि बीच में मैं थोड़ा आराम करता हूं दंड बैठक मैंने सोचा अभी निपटाऊं नहीं फिर भूल जाऊं और पांच बजे वो भूल ही गए जब मैं सात बजे उठा तो मैंने उनको जाकर देखा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 सांस की नदी तेज है कितनी यहां जिंदगी भागी जा रही तेजी से यहां किसी को रोक तो जगाओ तो वो कहता ठहरो मत मेरी नींद खराब करो कुछ अभी मेरी आकांक्षाएं हैं अभीपाएं है पूरी कर लेने दो जिंदगी ये गई ये गई जाग लेंगे बाद में लोग कहते हैं ले लेंगे संन्यास बुढ़ापे में कि स्मरण कर लेंगे मरते वक्त परमात्मा का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 इथलाता और लजाता इतराता और शर्माता कलियों को फूल बनाता फूलों का रंग उड़ाता कौन आया यह कौन आया आंचल उड़ता सर धुनता सांसों पर निकावे बुनता साड़ी का किनारा चुनता हर चीज की आहट सुनता कौन आया यह कौन आया तारों के महल बनवाऊं, फूलों के चिराग सजाऊं, पलकों का फर्श बिछाऊं गालिब के शेर सुनाऊ कौन आया यह कौन आया हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता वसंत पतझड़ हो जाता है पतझड़ वसंत हो जाता है फूल खिलते हैं कुमला जाते हैं गिर जाते हैं, पक्षी गीत गाते सूरज उगता है जान तारों से आकाश भर जाता है मगर हम बेहोश हम अपनी आंखें बंद किए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 दिन है ना रात है वहां ना गर्मी है ना सर्दी वहां ना मैं है ना तू है फिर वहां क्या है अनिर्वचनी शब्दों में ना आए कुछ ऐसा है उसमें जागना ही जागना है और उसको जानना ही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 अब जड़ की तरफ चलो वहीं तुम्हें मिलेगा संतोष वहीं तुम्हें मिलेगी शांति वहीं तुम्हें मिलेगा आनंद उसे ही हमने परमात्मा कहा है सच्चिदानंद कहा है सत्यम शिवम सुंदरम कहा है तीसरा प्रश्न भगवान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 बूढ़े बेचारे अपने अनुभव से कहते हैं कि जब हम तीन घंटे सोते हैं तो तुम्हें आठ घंटे सोने की क्या जरूरत अरे हम बूढ़े होके तीन घंटे सोते हैं तीन बजे उठते हैं तुम जवान होके छह बजे उठ रहे हो ऐसा मैंने लोगों को कहते सुना उनकी दलील ऊपर से बड़ी ठीक लगती कि हम बूढ़े होके तीन बजे उठाते और तुम जवान होके शरम तो खाओ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 अगर कोई दो बार भोजन करे उसको समझते हैं कि वो आदमी गलती काम कर रहा है हमारे यहां दो बार भोजन को कोई गलती नहीं मानता है दो बार सभी भोजन करते लेकिन हमारे बार हमारे यहां अगर कोई तीन बार भोजन करे तो जरूर हम कहेंगे कि थोड़ा ज्यादा भोगिए लंपट है। खाओ पियो मौज करो बस खाने पीने में लगा रहे अमरीका में लोग पांच बार भोजन करते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 मैं उनकी तरफ से तुमसे कहता हूं बराबर भोजन कर सकते और कभी मेरा उनसे मिलना होगा मोक्ष में तो निपट लूंगा तुम फिकर ना करो बिजली घर में हो तो रात्रि भोजन करने में कोई भूल नहीं हुई जा रही लेकिन सोनलाल दूगढ़ आदतें बड़ी मुश्किल से छूटती मुझे भोजन कराने बैठा बैठते तो पंखा झलते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 90 प्रतिशत भूलें कट जाएंगी 10 प्रतिशत भूलें बचेंगी और उनको सुलझाया जा सकता है 90 प्रतिशत की भीड़ में उनको सुलझाना मुश्किल उनको पति लगाना मुश्किल होता है कौन सी असली भूल है ऐसी छुद्र बातें तुम्हें तो पकड़ाई हुई हैं, कि जिनका हिसाब लगाना मुश्किल है उन छुद्र बातों को भूल समझ के तुम कितने प्रताड़ित होते हो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 ऐसी किमिया है कि क्रोध लोभ मोह सब धीरे धीरे विदा हो जाते कुछ भूलें लोग अपने हाथ से पैदा करते जैसे कि उपवास कर लिया अब एक भूल तो उपवास करना है हाँ कभी कभी चिकित्सक कहे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 फिर चित्त में गिलानी होगी कि मैं भी कैसा छुद्र कि भोजन ही भोजन की सोच रहा हूं मैं कैसा भोजन भट्ट तो भोजन भट्ट नहीं हो उपवास के कारण ये भोजन की याद आ रही कामवासना को दबा लोगे तो दिन रात कामवासना सताएगी जो भी दबाओगे वो तुम्हारी रग रग में समा जाएगा दमन की भूल मत करना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 मैं मोहित हूं आपके गीत से यह गीत क्या है जो मुझे बार बार आपके पास खींच लाता है सत्यनंद, यह गीत मेरा नहीं है यह गीत परमात्मा का है उतना ही मेरा है जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा है जितना पक्षियों का है वृक्षों का है पहाड़ों का है इस गीत पर मेरा कोई दावा नहीं निश्चित ही ये मेरा नहीं मैं तो गया मिठ तब यह गीत पैदा हुआ है मैं तो रहा नहीं तब यह गीत जन्मा है यह मेरी मौत से उभरा है यह मेरे शून्य से जागा है यह शून्य की वीणा पर बज रहा है इसे दूसरे शब्दों में कहो तो यही भगवत गीता है यह परमात्मा का गीत है मेरा कंठ उसके काम आ रहा है मैं बांसुरी हूं पोली बांस की पोंगरी कोई ओंठ पर रख ले तो बांसुरी हो जाए और कोई ओंठ पे ना रखे तो बस बांस की पोंगरी गीत बांसुरी के नहीं होते गीत तो बांसुरी बादक के होते वो वादक अदृश्य है बांसुरी तुम्हें दिखाई पड़ रही इसलिए खिंचे आते हो खिंचे आते रहे तो धीर धीरे धीरे यह गीत तुमसे भी प्रकट होगा मेरा प्रत्येक सन्यासी इस गीत को आज नहीं कल गाएगा इस नृत्य को नाचेगा यह उत्सव मेरे प्रत्येक सन्यासी के जीवन में समाविष्ट होने को है यह सुनिश्चित है इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है गीत सारी पृथ्वी पर गूंजेगा इसे कोई अवरोध रोक नहीं सकेगा सब अवरोध चुनौतियां बन जाएंगे और तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें सुनाई पड़ गया है क्योंकि बहुत हैं अभागे जो बहरे और बहुत हैं अभागे जो अंधे यह गीत वो दिल का सावन है हो जिससे इबारत दिल की बहार तखईल के तायर की चहकार नाजुक से हंसी बोलों की फुहार यह गीत वो दिल का सावन है, है, यह गीत वो रंगी दामन जिसमें हो भरे रुमान के फूल, अशकों के साहर अरमान के फूल इदराक के गुल इरफान के फूल यह गीत वो रंगी दामन है यह गीत वो बजता झांझन है हो जिसमें नेहा एक जमजमा माजार इठलाती जवानी की रफ्तार बदमस्त अदाओं की झंकार यह गीत वो बजता झांझन कोई गा रहा है मेरे पास आते रहे आते रहे आते रहे तो धीरे धीरे मैं दिखाई नहीं पढूंगा, वही दिखाई पड़ने लगेगा जो गा रहा है वही दिखाई पड़ने लगेगा जो तुम्हें बुला रहा है जिस तुम खिंचे चले आते हो मेरे कारण नहीं चुंबक उसका है मैं तो सिर्फ निमित्त हूं बहाना हूं सब उसका है मेरा मुझ में कुछ नहीं आज इतना है